तराना है ओ के दर्शन की दसवीं कक्षा पिछली कक्षा में प्रकृति को मूल प्रकृति को वस्तु रूप सिद्ध किया वस्तु से ही वस्तु की उत्पत्ति होती है कर्म यह गुण कार्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते उपादान रूप में वो कारण नहीं बनते फिर कहा जो अनुश्रविक कर्म हैं, ऐसे कर्म जिनका फल सुना जाता है जिनका फल यहाँ पर इस जीवन में अनुभव में नहीं आता है ऐसे जो शुभ कर्म हैं, शास्त्रों में जो कहे गए हैं उनसे भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है जिन कर्मों का फल इस जन्म में दिखता है वहां तो पता लगता है कि इसका फल ये हो गया वो परिणाम कहे लेकिन जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं होता तो एक विचार मन में आ सकता है कि ऐसे कर्मों का फल मुक्ति हो सकती है जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं आ रहा है हो सकता है उन कर्मों का फल मुक्ति हो उसके लिए स्पष्ट किया कि उन कर्मों का फल भी मुक्ति नहीं है कितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर लें, उनसे मुक्ति नहीं प्राप्त होने वाली है वो मुक्ति का आधार नहीं है उनसे जन्म मरण चलता रहेगा उनसे बार बार आवृत्ति होती है मृत्यु के बाद फिर जन्म होने वाला है तो मृत्यु के बाद में जन्म कब नहीं होगा किसका नहीं होगा तो कहा था जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है उसका मृत्यु के बाद में जन्म नहीं होगा यहां तक तरासीवें सूत्र तक पिछली कक्षा में पाठ हुआ था किन्हीं को कुछ पूछना हो पिछली कक्षा के पाठ में से तो पूछ सकते हैं जी क्या तत्पर है थोड़ा सा स्पष्ट करें आगे कुछ और प्रसंग आएगा वैसे विवेक कहते हैं अलग अलग करने को विवेक पृथक पृथक करना देना ये ये और ये ये ऐसा ज्ञान जिसमें अलग अलग, अलग चीजों को अलग अलग ढंग से देखा जाता है जैसे कि हम लोक में बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दूध कितना है क्या है ये पता है उसको ये अलग कर दिया और पानी कितना है क्या है वो अलग कर दिया जब घुले मिले रूप में देख रहे हैं कि दूध पानी है पानी को दूध समझ रहे हैं दूध को पानी समझ रहे हैं हर चीज को अलग अलग जो नहीं समझ पा रहा है वो तो है अविवेक घुला मिला देख रहा है ये चेतन और जड़ घुले मिले दिख रहे हैं सुख और दुख घुले मिले दिख रहे अलग अलग नहीं कर पा रहा है एक ही देख रहा है या तो तो जो अलग अलग करके देखने की स्थिति रहती है उसको कहते हैं विवेक पृथक पृथक देखने का ये छोड़ने योग्य है ये उसको स्पष्ट हो गया ये प्राप्त करने योग्य है ये उसको स्पष्ट हो गया जो उचित प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त करने योग्य समझ रहा है जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ने योग्य समझ रहा है जो साधन है उसको साधन ही समझ रहा है जो साध्य है उसको साध्य ही समझ रहा है ऐसे एकदम साफ साफ जैसे कंकर और गेहूं साथ साथ हो तो कंकर अलग और गेहूं अलग है। ये जो कर सकता है उसको विवेक अलग अलग जो कर सकता है इस बुद्धि को विवेक बोलते हैं विवेक ज्ञान बोलते हैं और जिसमें ये होता है उसको विवेकी बोलते हैं तो आगे देखेंगे पीछे कहा था कि अनुश्रविक कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती है अच्छे कर्म है वो करने योग्य हैं करने चाहिए उनके करने का निषेध नहीं है लेकिन एक तथ्य बताया जा रहा है कि उनसे ये अपेक्षा ना रखें कि इससे मुक्ति हो जाएगी मेरी इस भ्रांति में ना रहें कि उस उनसे शुभ कर्मों से पुण्य कर्मों से मेरी मुक्ति हो जाएगी इस भ्रांति में ना रहें। उनसे क्या होता है पुण्य कर्मों से भी क्या होता है तो अभी तो हमारी क्या दृष्टि है पुण्य कर्मों से सुख और सुख के साधन मिलेंगे इस जन्म में अगले जन्मों में यही तो दृष्टि है हमारी पुण्य कर्मों से क्या होगा सुख या सुख के साधन मिलेंगे लेकिन विवेकी की दृष्टि क्या होती है उन पुण्य कर्मों के प्रति भी उसको अगले सूत्र में बताया चौरासीवां सूत्र बोलेंगे दुखात दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोक्ष विमोक्ष या विमोक एक ही बात है आठ वेद है अर्थ एक ही है विमोक चुटकारा विमोक्ष चुटकारा एक ही बात है जलाभिषेक समझते हैं अभिषेक समझते हैं आप जल का अभिषेक करते हैं कई ना ऊपर से जैसे अभिषेक करते हैं राजा बनता है उसमें जलाभिषेक करते हैं उसको कई लोग साकार के पूजे भी अभिषेक करते हैं ऊपर से डालते हैं तो किसी को ठंड लग रही हो ठंडी के दिन है और ऊपर से पानी डाल दिया जाए तो ठंड से छुटकारा हो जाएगा नहीं होगा गर्म पानी से तो हो जाएगा क्या विचार है कपड़े पहने हुए है और गर्म पानी डाल दिया फिर थोड़ी में ठंड तो लगेगी इसमें और ठंडा डाल दिया तो वो भी तो जैसे जलाभिषेक करने से जाडे जाडे कहते हैं जाड़ा जो बोलते हैं आजकल ठंडक जाडे के दिन है ठंडी है ठंडी से छुटकारा नहीं होता है जलाभिषेक से ठंडी से छुटकारा नहीं होता है क्या होता है उल्टा उससे और ठंडक बढ़ती है ऐसे ही इन्होने कहा ये क्या है पुण्य कर्म करके सोचते तो हैं कि सुख मिलेगा लेकिन वास्तव में क्या है ये दुखा दुखम दुख से दुख और बना रहे हैं हम अपना और कुछ नहीं कर रहे ये विवेकी की दृष्टि है हमें तो ये लगेगा हम बहुत अच्छा शरीर बहुत अच्छी बुद्धि धन संपत्ति वैभव परिवार हमें तो सुख दिखाई दे रहा है यह लेकिन विवेकी को इसमें दुख दिखाई दे रहा है तो अच्छे पुण्य कर्मों से भी आनुश्रमिक कर्मों से भी जो हम सुख प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो वास्तव में ये दुख से दुख को और बढ़ा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं ये दृष्टि है विवेकी की जैसे दुख से और दुख बढ़ते हैं तो ये पुण्यों को भी वो दुखी देख रहा है ये विवेकी और जो पुण्य कर्मों में सुख देख रहे हैं ये उनकी अवित्या है या तात्पर्य लेना है इनका ये अर्थ नहीं है कि पुण्य कर्म से कोई सुखी नहीं होता है पहले तो पुण्य से भी सुख नहीं होता है दुख होता है पाप से भी होता है तो फिर तो पाप ही कर लेंगे पहले तो पुण्य कर्म में कष्ट भोगो पुण्य कर्म करने में इससे तो पाप ही पाप ही कर्म करें <laughs> दोनों से ही दुख भोगना है तो वो तात्पर्य नहीं है पाप कर्म की अपेक्षा पुण्य कर्म से सुख होगा उसका मना नहीं करना है लेकिन इनकी दृष्टि कहा है उसके साथ दुख है इसलिए वो दुखी देखता है दुख में वे सर्वम विवेक योगदर्शन में भी जो बात सुख होते हुए भी उसको दुख दिखाई देता है उसको मिठाई नहीं दिखाई देती उसको मिठाई में मिला हुआ विष दिखाई देता है वो उसको विष के समान ही मानता है उस मिठाई की विष संज्ञा ही करता है वो दूसरा कहेगा नहीं मिठाई भी है और विष्व भी होगा लेकिन मिठाई भी तो है और कहेगा नहीं ये तो विष है उसको विष्व के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं दिखाई देगा उसको अब जो उसको विष समझ लेता है वो छोड़ देता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है जो कहता है कि नहीं ये तो मिठाई है होगा विष तो होगा लेकिन मिठाई तो है ये वो मृत्यु को प्राप्त होता है वो दुख को प्राप्त होता है ये भेद है तो पुण्य कर्म करके भी जो हम ये सोचते हैं कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा दृष्टि रहनी चाहिए कि उसमें भी दुख मिश्रित होगा तो दुखा दुखम ये तो पुण्य कर्मों को करके जो हम प्राप्त करते हैं ये दुख से ही दुख को बढ़ा रहे हैं हम और कुछ नहीं अपने बंधन को बढ़ा रहे हैं और बंधन दुख है और जलाभिषेक के समान जाडे का विमुख नहीं होगा ठंड से छुटकारा नहीं मिलने वाला है क्योंकि लक्ष्य तो हमारा क्या था पहला सूत्र त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति यही अत्यंत पुरुषार्थ है हम चाहते तो वो है तो इन पुण्य कर्मों के करने से त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति कभी नहीं होगी कभी नहीं होगी असंभव केवल विवेक से होने वाली है तो दुखा दुखम जलाभिषेकवत न जाटे विमोक्ष तब इसमें देखो कर्म को कितना एक तरफ कर दिया है विचित्र बात है गलत बात लगती है अच्छा चलो सकाम कर्मों के लिए हो लेकिन जो निष्काम कर्म है उनके लिए तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए वो तो अच्छे हैं तो देखिए अगला सूत्र भी हथौड़े हाँ पढ़ते हैं ना सिर सिर्फ हथौड़ा हाँ पढ़ता है ना जोर से ऐसे ये इनके कथन है ऐसे लगेगा ये क्या बोल दिया चक्र है हम तो ऐसा सोचते थे ये क्या कहते हैं अगला सूत्र और पढ़ते हैं देखिए पिचासीवा सूत्र बोलिए काम्य, काम्य अकाध्यत्व अविशेष तो यहाँ पर काम्य कर्म यानी सकाम कर्म और अकाम्य मतलब जिसमें कामना नहीं होती है वो अकाम्य कर्म दोनों को ले लिया है छोड़ा नहीं है कर्म को कामया काम्य काम्य हो या अकाम्य कर्म हो कुछ भी हो साध्यत्व अविशेषा साध्य की प्राप्ति की दृष्टि से दोनों में अविशेषता है विशेषता नहीं है साध्य मतलब मुक्ति की प्राप्ति हमारा आखिर साध्य क्या है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति मुक्ति की प्राप्ति इसकी दृष्टि से इन दोनों में कोई विशेषता नहीं है एक तरह से यह अर्थ करेंगे कि जैसे काम्य कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती ऐसे निष्काम कर्म भी मुक्ति नहीं दिला सकते कितने भी करते रहे यदि विवेक नहीं है तो वैसे दूसरी दृष्टि से विवेकी व्यक्ति ही निष्काम कर्म कर सकता है पूरे निष्काम कर्म नहीं तो निष्काम होंगे ही नहीं अब तो कामना कुछ न कुछ रहेगी लेकिन सामान्यतः जैसे हम अनेक कर्मों को निष्काम कर्म कह देते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति का कुछ भी हित कर दिया मेरे को कोई लेना देना नहीं ना उससे कुछ ले रहा हूं ना कोई यश की कामना है ना कोई उससे आशीर्वाद की कामना है कुछ नहीं बस कर दिया और चल दिए अब ये तो निष्काम ही लगेगा हमें ये जो कर्म कर रहे हैं वो निष्काम प्रतीत होता है कि किसी अपने लिए थोड़ कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं हम किसी एक के लिए थोड़ा कर रहे हैं कहा किस जाएगा कुछ नहीं पता सबके लिए किसी के लिए भी तो इस तरह के भी जो कर्म हैं, वो भी मुक्ति को नहीं दिला सकते तो काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य कर्म हो मुक्ति की दृष्टि से उनकी विशेषता नहीं है यानी समानता है वो दोनों ही मुक्ति को नहीं दिला सकते इस सूत्र का दूसरे ढंग से अर्थ कर रहा हूं साध्यत्व का काम्य जब किसी कर्म को कामना से युक्त करेंगे तो वो कर्म काम्य कहलाएगा और जब उस कर्म को बिना कामना के करेंगे तो अकाम्य कर्म कहलाएगा अब कोई व्यक्ति खेती कर रहा है अब खेती सकाम भी की जा सकती है और निष्काम भी की जा सकती है दोनों तरह से हो सकती है इसलिए खेती कर रहा है कि अन्न आएगा मैं उसका उपभोग करूंगा सुख भोगूंगा उसको बेचूंगा धन प्राप्त करूंगा उससे सुख साधन प्राप्त करूंगा और सुखी रहूंगा अभी ऐसा करके जो खेती कर रहा है ये सकाम कर्म करूंगा दूसरा ये सोच रहा है निष्काम करता निष्काम यानी जो मुक्ति का लक्ष्य लेके चल रहा है कि मैं खेती करूंगा अन्न उपजेगा उससे स्वस्थ रहूंगा कुछ साधन जुटाऊंगा साधना करूंगा भोग के लिए नहीं सुख सांसारिक सुखों के लिए नहीं लेकिन मुक्ति के साधन जुटाऊंगा साधना करूंगा मैं तो मुक्ति को प्राप्त करूंगा अब यही कर्म क्या हो गया निष्काम कर्म हो गया ऐसा ही नौकरी के लिए लगा सकते हैं ऐसा ही कपड़े धोने में लगा सकते हैं एक व्यक्ति मैं बहुत सुंदर दिखूंगा अच्छा लगूंगा लोग मेरे को अच्छा समझेंगे प्रशंसा करेंगे इसलिए साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहन रहा हूँ इसलिए कपड़े धो रहा है वो इसलिए घर की साफ सफाई कर रहा है और एक अपने स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से कर रहा है दुर्गंध नहीं रहे स्वस्थ रहू और फिर साधना करूं मुक्ति को प्राप्त करूँ कपड़े दोनों धो दो रहे हैं। खेती दोनों कर रहे है लेकिन लक्ष्य अलग अलग है इसलिए एक सकाम कहलाएगा और एक निष्काम कहलाएगा एक का काम्य कर्म कहलाएगा एक का अकाम्य कर्म कहलाएगा तो कि काम में हो चाहे अकाम्य हो जो वहां फल की प्राप्ति होनी है यानी अन्न की प्राप्ति गेहूं की प्राप्ति फल की प्राप्ति वो तो समान ही होगी दोनों को उसमें अंतर थोड़ा आएगा कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े तो दोनों के समान ही धुलेंगे कपड़ों की सफाई तो समान ही होगी उसमें कोई अंतर थोड़ा आएगा तो इस दृष्टि से यहां पर कहा कि काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य कर्म हो उनके साध्यत्व में तो अविशेषता है इसलिए कोई निष्काम कर्म से मुक्ति की सोच रहा हो तो वो भी नहीं हो पाएगी जैसे पुण्य कर्मों से नहीं हो सकती ऐसे निष्काम कर्मों से भी नहीं हो सकती विवेक तो चाहिए बिना विवेक के मुक्ति नहीं होगी यदि काम्य कर्म विवेक उत्पत्ति में सहायक बन रहा है मुक्ति में सहायक माना जाएगा निष्काम कर्म से विवेक हो रहा है मुक्ति में सहायक माना जाएगा लेकिन ये अपने आप में मुक्ति को नहीं देते तो कामया काम्य भी सात्यत्व अविशेषात समान कोटि में ले आए इस दृष्टि से ठीक है पूछना है किसी को कुछ अन्य कोई हैं तो उनको दे दीजिए पहले से हाथ खड़ा कीजिए मुक्ति की जो जो इच्छा है है वो भी वो एक काम काम तो निष्काम जी तो तेनाने कहा मुक्ति की कामना भी तो एक कामना है उसको निष्काम क्यों कहा जाता है तो निष्काम का लक्षण ही यही है निष्काम का यदि वो अर्थ लें जो शब्द से प्रकट हो रहा है कि कोई भी कामना नहीं हो तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता बिना कामना के तो कोई रह नहीं सकता कोई भी क्रिया हम करते हैं वो बिना कामना के नहीं होती कामना तो अवश्य है संभव ही नहीं है बिल्कुल कामना का ना होना किसी में भी नहीं है आज तक कोई मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसमें कामना नहीं हो और आज भी नहीं है ना आगे होगा जीवन मुक्त व्यक्ति भी जब प्यास लगने पर पानी पीता है पानी पीने जाता है तो वहां कामना है या नहीं उसकी धूप से छाया में आता है तो कामना है या नहीं है बिल्कुल तो सोचता हूँ ये कामना तो है ही ना ये जो जो शरीर से जुड़ी भी कुछ चीजें हैं, नींद आ रही है तो वो सोता है ये सब चीजें होती है या नहीं कोई आता है तो उनसे मिलता है ना कि हाँ मैं मिलू नहीं नॉर्मल एब्नॉर्मल कुछ नहीं है इच्छा है या नहीं ये बताओ आप तो इच्छा है या नहीं है? इच्छा होती है ना उनकी इच्छा होती है ना कि लोग कोई आते हैं प्रश्न पूछते हैं तो हाँ ये पूछे और मैं बताऊं तो ये इसको समझें इससे अपना जीवन अच्छा बनाएं इच्छा होती है नही उनकी तो ये ये तो निषेध नहीं होगा ना तो पूरी इच्छा निषेध तो कभी हो नहीं सकता ऐसल निष्कामता का वो अर्थ ही नहीं है जैसा शाब्दिक अर्थ लिया जाता है निष्कामता का यही अर्थ है महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका में स्पष्ट लिखा है मुक्ति की कामना करके जो कर्म किए जाते हैं उनको निष्काम कहते हैं कौन सी कामना नहीं होती है तो सांसारिक विषयों की कामना जब नहीं होती है उसी को निष्काम कहते हैं जब सांसारिक विषयों की कामना होती है इसको सकाम कहते हैं निष्काम और सकाम की परिभाषा ही यही है मुक्ति की कामना को सकाम नहीं कहा जाता वो निष्काम ही कहलाती है मुक्ति की कामना वाला ही निष्काम होता है उसमें विषयों की कामना नहीं होती है ऐसा ही वर्थ है निष्काम हाँ कर्माशय में तो नहीं जाता है वो क्योंकि कर्माशय में तो तब जाता है जब अविद्या मूल्य में होती है क्लेश मूल्य में होता है नहीं जाता।, नहीं जाता उससे अपनी पवित्रता बनती है इतना ठीक है वो विवेक प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ विवेक स्पष्ट विवेक अविप्लव होता जाता है शुद्ध विवेक की प्राप्ति होती है लेकिन अपने आप में नहीं और उन निष्काम कर्मों को जो लौकिक कम जिनके फल लौकिक हमें दिखाई देते हैं तो वही चीज होंगी अब कुएं से पानी निकाल रहा है एक सकाम और एक निष्काम तो अंदर कुएं से बाल्टी भर के पानी निकाल रहा है तो पानी ही आएगा वहां तो दोनों को समान ही आएगा इस रूप में समानता है वहां भेद नहीं आता है साध्यत्व की जो क्रिया से हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य होता है साधन से जिसको पाना चाहते हैं वो साध्य होता है तो साध्यत्व की अविशेषता है जो चीज मिलेगी उन क्रियाओं से वो तो दोनों में समान मिलेगी उसमें अंतर नहीं आएगा आगे छियालीसवां सूत्र तो ये जो मुक्ति की बात है मुक्ति की प्रक्रिया है उसमें आखिर ये विवेक से होता क्या है तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलेंगे निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानम न समानत्वम निज मुक्त जो अपने आप में मुक्त है आत्मा का स्वभाव मुक्त रहना है पीछे आया था नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तो जो अपने आप में मुक्त स्वभाव वाला है जो बंधन में रहना नहीं चाहता है ऐसा ऐसे उस आत्मा की निज मुक्त आत्मा न पुरुष से पुरुष की बंध ध्वस मातरम परम विवेक से बंध के का ध्वंस हो जाता है बंध यानी बंधन ध्वंस यानी उसका नाश ढह जाता है बंधन ढह जाता है ध्वस्त हो जाता है बंधन का ध्वस्त तो होना यही परम सबसे बड़ी बात है मुक्त तो वो है ही मुक्त स्वभाव वाला तो वो है ही बंधन छूट जाते हैं विवेक से क्या होता है बंधन छूट जाते हैं अब फिर वो मुक्ति है ईश्वर के पास में है ईश्वर का आनंद उसे मिलता है तो विवेक के द्वारा बंधन यानी बाधा वो हट जाती है विवेक से सीधे ईश्वर का आनंद और वो सब जो प्राप्त होता है उसको सीधे सीधे नहीं कहेंगे विवेक से मुक्ति होती है मुक्ति मतलब छुटकारा होता है किस से छुटकारा होता है बंधन से छुटकारा होता है तो मुक्ति मतलब छुटकारा मोक्ष मतलब छुटकारा तो छुटकारा किससे बंधन से और विवेक क्या करता है बंधन से छुटकारा दिला देता है आगे का काम ईश्वर अपने आप करता है तो बंधन से छुटकारा ये ही सबसे बड़ा फल है ना समानत्व इसके समान और कोई फल नहीं है विवेक के द्वारा बंधन टूट जाते हैं बस अविवेक से बंधन है विवेक से बंधन छूट जाते हैं यही मुक्ति है तो निज मुक्तस्य अपने आप स्वयं में मुक्त जो आत्मा है उसके बंधन का हट जाना ही यही समानता है यही सबसे बड़ा है और न समान इसके समान और कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई ऊंचा फल नहीं है अब जब ये विवेक की बात चली सारी तो विवेक एक ज्ञान की स्थिति है बोध की स्थिति है तो विवेक को प्राप्त कैसे करते हैं तो जैसे कोई भी ज्ञान हम प्रमाणों से प्राप्त करते हैं ऐसे ही विवेक भी प्रमाणों से ही होता है तो अब यहां इससे आगे प्रमाणों की चर्चा प्रारंभ हो रही है तो प्रमाण की चर्चा प्रारंभ हो रही है तो उससे पहले ज्ञान की या प्रमा की चर्चा भी कर रहे हैं तो सित्या सीमा सूत्र देखिए बोलेंगे द्वयो एक तरह से तरकृष्टाचि तत्धकतम त्रिव प्रद प्रमाण तीन प्रकार के प्रमाण है वो तीन प्रकार के प्रमाण एक एक करके आगे आएंगे वो प्रत्यक्ष अनुमान और या शब्द प्रमाण ये प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द आपदेश ये तीन प्रमाण यहां पर माने तो पहले प्रारंभ से देखिए द्वयो हो एक तरह सेवा दोनों का या एक का दोनों का मतलब है प्रकृति और पुरुष का जो प्रसंग चल रहा था प्रकृति पुरुष का बंधन होता है तो विवेक इन्हीं का करना होगा अभी विवेक इनसे संबंधित रहता है तो प्रकृति और पुरुष का दोनों का द्वयो हो आगे कहा एक तरह सेवा अथवा दोनों में से एक का पुरुष का भी जान करना हो अकेले का या तो प्रकृति का भी जान करना हो अकेले का तो द्वयो हो एक तरह सेवा अभी दोनों में से कोई सभी हो दोनों हो या को, दोनों में से कोई एक हो असन्निकृष्ट अर्थ की परिचिति असन्निकृष्ट अर्थ है का मतलब है निकट आया हुआ है जो वस्तु जो ज्ञान जिस जो ज्ञात है हमें असन्निकृष्ट अर्थ का मतलब हुआ जिसका हमें पता नहीं है अज्ञात है ऐसे असन्निकृष्ट अर्थ की परिच्छित्ती परिचित्ती मतलब उसका निर्णय हो जाना निश्चय हो जाना जिसको कहते हैं प्रमा प्रमा शब्द वैसे ज्ञान के लिए आता है बोध के लिए आता है प्रमा ये शब्द प्रचलित रहते हैं खासतौर से न्याय दर्शन में चलते हैं एक तो होता है प्रमाण जिसके द्वारा हम जानते हैं उसे कहते हैं प्रमाण और प्रमाणों से जो हमें उपलब्ध होता है ज्ञान उसको कहते हैं प्रमा प्रमाणों से जिस वस्तु को जानते हैं उसको कहते हैं प्रमेय और प्रमाणों का उपयोग करके जो जानता है अन्य वस्तुओं को उसको कहते हैं प्रमाता एक है प्रमाण दूसरा प्रमेय जिसको जानते हैं प्रमा वो ज्ञान जो हमने जाना है उस वस्तु के बारे में ज्ञान और जानने वाला प्रमाता ये चार शब्द आते हैं इनमें से यहाँ पर प्रमा शब्द है इसी प्रमा को प्रमिति भी कहा जाता है प्रमिति दोनों एक ही बात है यानी ज्ञान कहते ज्ञान क्या है तो प्रकृति और पुरुष का या दोनों में से किसी एक का जो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं उसका निश्चय हो जाना असन्निकृष्ट अर्थ की परिचिति हो जाना निश्चय हो जाना निर्धारण हो जाना कि ये ऐसा है इसको प्रमा कहते हैं और तत्साधक तमम इस प्रमा का जो सबसे निकटतम साधन है जो कारण है जो है वह त्रिविधम प्रमाण वो तीन प्रकार का प्रमाण है तो प्रमा का प्रमाण के लिए ज्ञान के लिए विवेक के लिए जो साधकतम है निकटतम साधन है उसको प्रमाण कहते हैं तो प्रमा और प्रमाण ये दो चीजें यहां पर आई और प्रमाण तीन प्रकार के हैं अगला सूत्र देखिए इठासी हा देखिये इसमें प्रारंभ के भाग में तो ये बताया गया कि प्रमा किसे कहते हैं ज्ञान किसे कहते हैं तो ज्ञान यही होता है कि वो किसी वस्तु के बारे में होता है वो वस्तु क्या हो सकती है तो या तो प्रकृति पुरुष हो सकते हैं दोनों जुड़ करके कि इनमें क्या अंतर है कैसे हैं अथवा तो किसी एक का भी ज्ञान हो सकता है तो प्रकृति हो पुरुष हो ये प्रमे है इनके बारे में जो हमें अभी ज्ञात नहीं है उसका निश्चय हो जाना इसे प्रमा कहते हैं वस्तुओं के यानी प्रकृति और पुरुष के बारे में जो ज्ञान नहीं है असन्निकृष्ट अर्थ है उसकी परिचिति हो जाना पूरा मापन जोल हो जाना ये ऐसा ऐसा है इसको प्रमा कहते हैं हो गया यहाँ तक एक द्वयो हो दोनों की दो कौन है प्रकृति या पुरुष एक तरह से व अथवा दोनों में से किसी एक का या केवल प्रकृति या केवल पुरुष इनके असन्कृष्ट अर्थ की परिचिति जो इनके बारे में ज्ञान नहीं है उसका निश्चय हो जाना ये ऐसा है इसको प्रमा कहते हैं प्रमा प्रमा शब्द का प्रयोग किया यानी ज्ञान विवेक ज्ञान प्रमा विवेक कह सकते हैं इसको और तत्साधकतम उस प्रमा का जो सबसे निकट का साधन है अब ज्ञान उत्पन्न करने में वो वस्तु भी तो साधन बनती है जो जिस वस्तु का ज्ञान करते हैं वो ही नहीं हो तो कहां से ज्ञान होगा तो वस्तु भी एक साधन है और जानने वाला भी साधन है और जिससे जाना है प्रमाण वो भी साधन है साधन तो तीनों है ज्ञान प्राप्ति के लिए वो वस्तु भी चाहिए जिसको जानना है जानने की विधि यानी प्रमाण भी चाहिए और जानने वाला भी चाहिए चाहिए तो तीनों लेकिन इनमें जो सबसे निकटतम साधन है उसको प्रमाण कहा गया ठीक है वो सबसे निकटतम होता है हम कहें कि गेहूं को काटना है गेहूं को काटना है तो काटने की क्रिया में कौन कौन सहायक है तो दराती भी है और काटने वाला भी है और वो गेहूं भी होने चाहिए तभी तो कटेंगे, तीनों चाहिए लेकिन इसमें निकटतम साधन कौन सा है दराती दराती, दराती सीधे सीधे काटती है ना काटने वाला तो उसके पीछे है तो ऐसे ही प्रमाण ज्ञान कराने में सीधे सहायक होते हैं जानने वाला तो प्रमाता अलग है जैसे काटने वाला अलग होता है तो प्रमाण उसको कहते हैं तो तत्साधक तमम यह तत् प्रमाण है और वो त्रिविधम तीन प्रकार का होता है प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश हो गया यहाँ तक आगे देखिये अठियासी सूत्र बोलिए तत्सिद्ध सर्व सिद्धे न आधिक के सिद्धि ही तत्सिद्ध का मतलब है उन उसके सिद्ध होने पर यानी तीन प्रमाणों को जान लेने पर तीन प्रमाणों के सिद्ध होने पर तीन प्रमाण माने पिछले सूत्र में तो उनके सिद्ध होने पर सर्व सब द्रव्यों की सिद्धि हो जाती है सब द्रव्यों का ज्ञान हो जाता है यदि तीन प्रमाणों को ज्ञान लिया तो तीन प्रमाणों से सब वस्तुओं को जान सकते हैं सर्व सिद्ध सब जान लिया जाता है कुछ चीज नहीं बचती है इसलिए ना आधिक सिद्धि इसलिए तीन से अधिक प्रमाण हम नहीं मानते अधिक की सिद्धि नहीं है हमारे यहाँ पर इस शास्त्र में तीन ही प्रमाणों से होगा न्याय दर्शन में चार प्रमाण माने उपमान भी माने और वैसे चार और प्रमाण प्रमाणी अर्थापत्ति संभव और अभाव होकर करके आठ प्रमाण भी माने जाते हैं क्योंकि हम तो तीन प्रमाणों में सब का ज्ञान हो जाता है तीन प्रमाणों को अच्छी तरह से जान लेंगे उससे सब चीजें जान ली जाती हैं इसलिए तीन से अधिक प्रमाण की सिद्धि नहीं है सब कुछ तीन में ही हो जाएगा नहीं तो ये प्रश्न उठता है कि आपने तीन ही क्यों माने वो चार मानते हैं आठ मानते हैं तो फिर अगर आप किसी प्रमाण को नहीं मान रहे हो तो कोई चीज आपकी छूट रही होगी किसी प्रमाण की न्यूनता कर रहे हो तो कोई ज्ञान आपको छूट जाएगा उन्होंने कहा कि नहीं इसमें सर्व सिद्ध हो सर्व है सब चीजें जात हो जाती हैं इन्हीं तीनों से इसलिए अधिक प्रमाण की सिद्धि हमारे यहाँ नहीं है तीन ही प्रमाण से काम हो जाएगा तो इसमें किसी प्रमाण को छोड़ा नहीं जाता है लेकिन जो अन्य प्रमाण हैं, उनका अंतर्भाव इन्हीं तीन में कर दिया जाता है तो तीन प्रमाणों पर पर्याप्त हैं। तो विवेक की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाण चाहिए और उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। अब तीनों प्रमाणों के बारे में बताएंगे प्रमाणों के लक्षण बताएंगे ये प्रमाण क्या होते हैं किसे हम प्रत्यक्ष कहें, किसे अनुमान कहते हैं किसे शब्द प्रमाण कहते हैं ठीक है इतना आगे देखे नवासीवा सूत्र बोलिए यत संबंध सिद्धम तदाकरोल्लेखी विज्ञानम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष का लक्षण किया संख्यकार ने प्रत्यक्ष किसे कहते हैं तो एक तो कहा विज्ञानम प्रत्यक्षम जो विशेष ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं यानी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया यहां पर और वो कैसा होगा यथ संबंध सिद्धम जो संबंध से प्राप्त हो रहा है संबंध होना चाहिए सिद्ध मतलब प्राप्त हो रहा है संबंध हमेशा एक से अधिक में होता है दो में होगा अनेकों में होगा तो जिस समय ये प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वहां किन्हीं दो में या अनेकों में संबंध अवश्य होगा तो लक्षण क्या क्या में? जो संबंध बनाने से सिद्ध होता है यथ संबंध सिद्धम जो संबंध से सिद्ध होता है संयोग से सिद्ध होता है सन्निकर्ष से सिद्ध होता है यथ संबंध सिद्धम और वो संबंध कैसा होता है संबंध ऐसा होना चाहिए तदाकरोल्लेखी तत् यानी उस वस्तु के आकार यानी स्वरूप का उल्लेखी यानी बताने वाला तदाकारोल्लेखी उसके स्वरूप को बताने वाला जो ज्ञान संबंध से उत्पन्न होता है और उस वस्तु के स्वरूप को बताने वाला होता है ऐसा जो ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान जो संबंध से सिद्ध होता है और उस वस्तु के स्वरूप को बताता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यद संबंध सिद्धम तदाकरोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम अब ये जो परिभाषा है ये न्याय दर्शन की परिभाषा से भिन्न है महालिखा, लिखा इंद्रियार्थ संकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं सन्निकर्ष तो वहां भी शब्द है जो यहाँ पर संबंध शब्द से आया संबंध कहें संयोग कहें सन्निकर्ष कहें पास में आना कहें, संयोग ये एक ही बात है तो संयोग की बात तो वहां भी कही लेकिन उन्होंने क्या कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है इन्होने ना इंद्रिय शब्द कहा इंद्रिय शब्द हटा दिया और अर्थ तो भी हटा दिया बस संबंध होना चाहिए इन्होंने ये लक्षण क्यों किया वो तो अभी आगे बताएंगे ये अलग तरह का लक्षण है तो यद संबंध सिद्धम तथा कार्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम्। अब मान लीजिए हम मुख में भोजन रखते हैं और उसमें हमारे को रस आता है हमें पता लगा कि इसमें मधुर है लवण है अम्ल है रस का पता लगा ये वस्तु है मुलायम है कठोर है ये जो पता लगा हमें ये प्रत्यक्ष है हमारा इसका और ये संबंध से सिद्ध हुआ है अगर वो भोजन जिव्वा के संपर्क में नहीं आता मुख में नहीं जाता तो हमें पता नहीं लगता संबंध से ही तो सिद्ध हुआ है और तदा का रोल लेखी उस वस्तु के ज्ञान को बताने वाला है उसके स्वरूप को बताने वाला है ऐसा जो ये ज्ञान है इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं ऐसी दूसरी भी देख लीजिए हम किसी पेड़ को स्पर्श करें किसी पुष्प की गंध लें किसी वस्तु को नेत्रों से देखें, किसी शब्द को कान से सुने जो भी पांचों विषय हैं, इनमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है संबंध हो रहा है और संबंध होने से उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है इसलिए जो न्याय दर्शन ने परिभाषा दी और वहां जिस जिस को प्रत्यक्ष कहा है उनका ग्रहण भी इस परिभाषा में हो जाता है कोई चीज बचेगी नहीं इस लक्षण में भी तो यद संबंध सिद्धम तदाकरोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम कोई भी प्रत्यक्ष करेंगे आत्मा का भी प्रत्यक्ष होगा तो वैसे शिक्ष ने कहा आत्म मनसो संयोग विशेषात् आत्म प्रत्यक्षम आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तो आत्मा और मन का जो संयोग विशेष है ये भी संबंध से हुआ संयोग मतलब संबंध हुआ तो जितने भी प्रत्यक्ष होते हैं उनमें संबंध अवश्य बनता है इसलिए इन्होंने कहा यत संबंध सिद्धम ये व्यापक परिभाषा कर ठीक है इतना किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें शक्तिनंद वो संबंध विशेष तो वैशेषिक का सूत्र है अभी संबंध अलग अलग तरह के संबंध होते हैं सामान्य संबंध नहीं आत्मा और मन का संबंध एक तो जब हम बाह्य विषयों को जानते हैं तब भी आत्मा और मन का संबंध होता है उससे तो वस्तु का ज्ञान होता है लेकिन आत्मा और मन का ये संबंध आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता आत्मा और मन का संबंध जो बाह्य विषयों का ज्ञान कराता है वो संबंध आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकता आत्मा का ज्ञान भी आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है संयोग से होता है और बाह्य विषयों का ज्ञान भी आत्मा और मन के संयोग से होता है लेकिन अंतर क्या है संयोग विशेष है भिन्न प्रकार का जिसमें बाह्य वृत्तियां नहीं रहती ऐसा आत्मा और मन का जो संयोग होता है वो संयोग विशेष होगा उससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है लेकिन मुख्य बात अभी यहाँ क्या समझने की है कि वहां भी संयोग तो रहेगा वो संबंध से सिद्ध हो रहा है जितना भी प्रत्यक्ष है उसमें ये लक्षण घटेगा यथ संबंध सिद्धम जो संबंध से सिद्ध हो रहा है संबंध से आ रहा है संबंध से बन रहा है ऐसा जो ज्ञान है और उसके साथ साथ उस वस्तु के स्वरूप का भी बोध होना चाहिए केवल संबंध से नहीं अभी दो जड़ वस्तुओं में संबंध हुआ और उनमें आपस में कुछ बोध ही नहीं हो रहा है और उससे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा उस वस्तु का स्वरूप आना चाहिए तब ये बात होगी हाँ शक्तनंद आकार तो और कार स्पष्ट कीजिए क्योंकि आकार मतलब सामान्यतः दृष्टिगोचर जो होता है उसी का रूप से ग्रहण करते हैं यहाँ संबंधी तो ठीक है बैठ रहा है फिर बाकी संबंधी यहाँ आकार का मतलब स्वरूप ही है आकार का मतलब उस वस्तु का स्वरूप जो भी है वो चाहे रूपवान वस्तु हो चाहे रूप रहित वस्तु हो सबके लिए लगेगा यहाँ पर हो okay. गया अब ये बात आई कि ये प्रत्यक्ष का लक्षण क्यों किया इन्होंने बोले कि ये इसलिए किया उसका उत्तर अगले सूत्रों में आ रहा है तो नब्बेवा सूत्र बोलिए योगी नाम अभाय प्रत्यक्ष न दोषः इस प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष नहीं है कोई क्यों क्योंकि योगी नाम योगियों का अबाह प्रत्यक्ष योगियों का जो प्रत्यक्ष होता है वो बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता है वो अबाह प्रत्यक्ष होता है यानी आंतरिक प्रत्यक्ष होता है योगियों का प्रत्यक्ष आंतरिक होता है बाह्य नहीं होता है इसलिए इस परिभाषा में दोष नहीं है यदि हम भी दूसरी परिभाषा ले लेते तो जो योगियों को प्रत्यक्ष होता है आंतरिक प्रत्यक्ष उसका ग्रहण प्रत्यक्ष में नहीं हो पाता इस प्रत्यक्ष की परिभाषा में योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को भी ये लेना चाहते थे इसलिए कहा यथ संबंध सिद्ध बस बस तो संबंध से सिद्ध है वो इंद्रिय से है या बिना इंद्रिय के है ये सीमा नहीं बांधी यहां पर बिना इंद्रिय के भी जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है वो भी प्रत्यक्ष में आ सके इसलिए तो योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है अबाह्य प्रत्यक्ष होता है उसका भी ग्रहण हो सके इसलिए इस परिभाषा में दोष नहीं है हाँ, दूसरी हाँ। परिभाषाओं में दोष आ सकता है वो बाह्य रूप से स्थूल रूप से परिभाषाएं की गई हैं लेकिन सांख्य दर्शन सूक्ष्मता से बात कर रहा है तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष की परिभाषा दूसरी करनी पड़ी योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी इसमें सम्मिलित हो जाए वो इससे बाहर ना चला जाए इसलिए प्रत्यक्ष की भिन्न परिभाषा की योगी नाम अब आइए प्रत्यक्ष आदोष हो गया और कारण बता रहे हैं आगे जी इंसान को है के ठीक है उनके आधार पर नहीं दूसरे लोग भी उस समय प्रत्यक्ष का दूसरा लक्षण करते ही होंगे वो प्रत्यक्ष की परिभाषा न्याय दर्शन ग्रंथ के आने के बाद ही आई है ऐसा तो नहीं है न्याय दर्शनकार ने तो संग्रह किया है बाकी प्रत्यक्ष का लक्षण सामान्यतया अक्ष मतलब यूं तो केवल आंख से भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतया हम प्रत्यक्ष किसको कहते हैं लोक में आंख से देखा है तो प्रत्यक्ष है नहीं तो नहीं जबकि बाकी पांचों ज्ञानेद्रियों से भी जो होता है उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं तो प्रत्यक्ष शब्द की अलग अलग सीमाएं है हैं अलग अलग परिभाषाएं है हैं लोग अलग -अलग, अलग अलग अर्थ लेते हैं इन्होंने ये अलग अर्थ लिया है तो इसको आप ये मत कहिए मैं न्याय दर्शन का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रचलित है अभी तो जो भी सब नहीं ये न्याय दर्शन तो चूंकि हमारा परिचित है इसलिए दिया जा रहा है वो परिभाषा तो पहले से है उस तरह की परिभाषाएं पहले से भी हैं। जो भी परिभाषा की जाएगी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की न्याय के अतिरिक्त जो भी रही हो उसकी दृष्टि से और उसको आप हटा भी दीजिए तो भाई यथ संबंध सिद्धम में बोले ये क्यों नहीं कहा कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ये क्यों नहीं कहा तो बोले कि योगियों के अब आंतरिक प्रत्यक्ष में दोष न आए उनका प्रत्यक्ष भी गृहित हो जाए वो भी गृहित हो बाह्य प्रत्यक्ष तो गृहित हो ही जाएगा आंतरिक भी गृहित हो इसलिए इस परिभाषा में दोष नहीं है कि इसमें इंद्रिय आदि का शब्द नहीं लिखा है यद संबंध सिद्धम बस हा मन भी इंद्रिय है बाह्य का कुछ लोग बाह्य को ही प्रत्यक्ष मानते हैं और आंतरिक का भी है और आंतरिक के साथ साथ उसको और भी अगर ले लें कि ईश्वर का साक्षात्कार वो किसी इंद्रिय से नहीं होता है वो सीधे आत्मा को होता है तो यदि इंद्रिय शब्द से हमने मन का भी ग्रहण कर लिया और आंतरिक प्रत्यक्ष योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है ईश्वर साक्षात्कार वो तो इंद्रिय से नहीं हो रहा है तो फिर तो उसको भी प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे लेकिन वो भी प्रत्यक्ष हो जाए क्योंकि आत्मा और परमात्मा के सन्निकर्ष से संयोग से संबंध से वो ज्ञान होता है बस यथ संबंध सिद्धम वो प्रत्यक्ष कहलाएगा इंद्रिय हो या नहीं हो भाई ये इंद्रिय हो या आंतरिक इंद्रिय हो या कोई इंद्रिय नहीं हो य सिद्धम बस इतने से जो भी ज्ञान हो, हो, हो, हो।, हो रहा है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे सीधा होना चाहिए वो वस्तु जिसको हम जानना चाह रहे हैं उसके साथ जानने का सीधा संबंध हो या तो इंद्रिय का या ज्ञाता का जिसके साथ संबंध हुआ है उसी का ज्ञान होना ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है अच्छा जी ये इस सूत्र से हमें क्या ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें शब्द प्रमाण ले लिया गया है जिस तरह से उन्होंने कहा कि योगियों को आंतरिक दर्शन से हो जाता है तो ये माने कि जिस तरह से शब्द प्रमाण दो है तो वो इसमें शामिल कर लिया गया है नहीं शब्द तो प्रमाण को तो आगे बताएंगे आगे एक सूत्र है आपतोपदेशा है आप्पदेश शब्द और तीन प्रमाण तो इन्होंने माने ही हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आपतोपदेश शब्द प्रमाण तो शब्द प्रमाण अलग है ये तो प्रत्यक्ष की बात ही कर रहे हैं योगियों के अबाह प्रत्यक्ष को उन्होंने देखा जाना उसकी बात है उन्होंने अंदर से जान के हमें बताया अब हमारे लिए वो शब्द प्रमाण बन जाएगा लेकिन आंतरिक प्रत्यक्ष जो उन्होंने खुद ने किया वो उनके लिए तो प्रत्यक्ष ही कहलाएगा तो ये हमारे को बता रहे हैं, वो विषय नहीं है उनका खुद का अपना तो योगी नाम अभा्य प्रत्यक्षत्वात चूंकि योगियों का अभाय प्रत्यक्ष भी होता है मात्र बाह्य नहीं होता है कोई बाह्य इंद्रियों वाले को ही प्रत्यक्ष माने और यहाँ पर कहा नहीं गया है तो उसमें दोष कहे तो बोले ये इसलिए दोष नहीं है क्योंकि योगियों का अभाये आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है इसलिए हमारे इस लक्षण में दोष नहीं है कि इसमें ज्ञानेन्द्रियों का नाम नहीं लिखा गया ये दोष नहीं है इसमें अगला सूत्र इक्यानवे मां बोलिए लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात्वा अदोष बाह्य विषयों का संपर्क तो हमारा कभी कभी होता है थोड़ा होता है लेकिन जो लीन वस्तु है वो वस्तु में प्रकृति को भी है और परमात्मा को भी लेते हैं जो सब में लीन है विद्यमान है उनका लब्ध यानी प्राप्त अतिशय मतलब निरंतर संबंध जो होता है वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ सके इसलिए भी अदोष है कोई दोष नहीं है इस परिभाषा में देखिए एक तो संबंध बनता है संयोग जो कि पहले दूर दूर थे और फिर सन्निकर्ष हुआ है अब जान हुआ ठीक है जैसे हमने किसी वस्तु को पकड़ा तो उसके स्पर्श का पता लगा पहले तो अलग अलग थे अब इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ अब ये जो सन्निकर्ष है ये पहले से प्राप्त नहीं है ये तो नहीं था और अब हुआ है तो अधिकतर हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा ही होता है इधर देख रहे हैं तो इधर का ज्ञान है उधर देखें तो उधर का ज्ञान है जिस समय इधर देख रहे थे तब उधर का अभी सन्निकर्ष नहीं था लगातार संबंध नहीं बना हुआ था कभी इधर कभी उधर कभी ये शब्द आया कभी वो शब्द आया तो पहले जो शब्द था तब उससे संपर्क था दूसरा आया तो उससे वह सदा सबसे संबंध नहीं था लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमारे साथ सदा संबंध है उनका अतिशय संबंध लब्ध है पहले से प्राप्त है जैसे कि परमात्मा के साथ में हमारा संबंध है अब वहां कोई ये कहे कि भई जब सन्निकर्ष होगा तब ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष रहेगा कहलाएगा तो यहाँ तो अलग है ही नहीं आत्मा और परमात्मा तो जब वो संबंध सम, ही नहीं बना तो इससे जो ज्ञान हो रहा है उसको हम प्रत्यक्ष कैसे कह पाएंगे तो बोले इंद्रिया सन्निकर्ष और यह वो परिभाषाएं होती तो ये दोष आ सकता था यहाँ केवल का यत संबंध सिद्धम जो संबंध से सिद्ध है वो संबंध चाहे नया बना हो अथवा नित्य पहले से विद्यमान हो दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा तो लीन वस्तु जो की जिनकी जिनका लब्धता यानी प्राप्ति का अतिशय संबंध लब्ध अतिशय संबंध है निरंतर जिनकी प्राप्ति है उनका भी ज्ञान प्रत्यक्ष में आ जाए इसलिए ये परिभाषा की गई इसलिए इस परिभाषा में अदोष है कोई दोष नहीं है ये परिपूर्ण परिभाषा है विस्तृत परिभाषा है और यदि हम ये परिभाषा नहीं करते तो क्या होता एक दोष आता तो उसके लिए अगला सूत्र देखिए बाण मे ईश्वर असिद्ध है ईश्वर के असिद्ध हो जाने से ईश्वर आसिद्ध है यदि ये परिभाषा नहीं करते तो ईश्वर की असिद्धि हो जाती यानी ईश्वर सिद्ध नहीं हो पाता यद संबंध सिद्धम की जगह पे अगर कुछ और करते कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पे जो ज्ञान होता है तो ईश्वर तो सिद्ध नहीं हो सकता था प्रत्यक्ष से क्योंकि ईश्वर इंद्रियों से जाना ही नहीं जाता है तो यदि ये हम परिभाषा नहीं कर, करते तो ईश्वर की असिद्धि होने लग रही थी इसलिए हमने ये परिभाषा की यानी ये परिभाषा हमारी व्यापक है ईश्वर का प्रत्यक्ष भी इसमें गृहित हो सके इसलिए यह परिभाषा की गई ईश्वर सिद्धे है ईश्वर के असिद्ध होने से ये दोष आने से हमने ये परिभाषा की है ताकि ये दोष न रहे ठीक है इस सूत्र का कई जने प्रयोग करते हैं कि सांख्यकार ईश्वर को नहीं मानते ईश्वर सद्ध है देखो ईश्वर सिद्ध है स्वयं सूत्रकार कह रहे सांख्य के बारे में मान्यता प्रचलित है कि पूछते हैं कि सांख्य ईश्वरवादी थे या नहीं थे तो कुछ कहते हैं ईश्वरवादी थे कुछ कहते हैं ईश्वरवादी नहीं थे निरीश्वरवादी थे तो सांख्य की दो परंपराएं हो गई सेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य तो परंपरा चल पड़ी आज भी है सांख्य है तो कौन से सांख्य को मानते हो सेश्वर सांख्य को मानते हो या निश्वर सांख्य को मानते हो कौन से सांख्य को मानते हो जो ईश्वर को मानता है ऐसे सांख्य को या जो ईश्वर को नहीं मानता है ऐसे सांख्य को अब बात के जो ग्रंथ है सांख्य दर्शन के कई तारी हैं उनमें ईश्वर को सीधे सीधे कहा नहीं गए और अभी हम जो पच्चीस तत्व पढ़कर के आ रहे हैं उसमें 24 तो प्रकृति के है और एक पुरुष का। और वो पुरुष का जो आगे जैसी व्याख्या है वो जीवात्मा आत्मा से संबंधित प्रतीत होती है तो लगता है कि ईश्वर को तो वहां पर उल्लेख ही नहीं किया उन्होंने इससे लगता है कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन ये सूत्र जो अभी हम पढ़ रहे हैं और आगे भी कुछ सूत्र आएंगे उनसे स्पष्ट होता है कि ये ईश्वर को मानते हैं तो जब ये कह रहे हैं ईश्वरा सिद्ध है आपको बड़े बड़े सेमिनारों में और पुस्तकों में और लेखकों में लेखों में और विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाते हुए मिलेंगे लोग बाकी इसी सूत्र को बोलते हुए कि देखो सांख्यकार ईश्वर को असिद्ध कर रहे हैं ईश्वरा सिद्ध है ईश्वर की तो असिद्धि है ईश्वर तो सिद्ध नहीं होता है इस सूत्र का जबकि सूत्र का ये अर्थ नहीं है ये सूत्र किस प्रसंग में चल रहा है प्रत्यक्ष के संदर्भ में और हमने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की सूत्रकार कहना चाह रहे हैं इसमें दोष नहीं है न दोष है अदोष है और फिर अब ये कह है रहे हैं ईश्वर असिध है ईश्वर के असिद्ध हो जाने से यदि ये हम लक्षण नहीं बनाते तो ईश्वर असिद्ध होने लग जाता था इसलिए हमने ये लक्षण बनाया इस रूप में पुष्टि कर रहे हैं तो इस सूत्र का तात्पर्य ईश्वर की सिद्धि में है वो चाहते हैं कि ईश्वर सिद्ध हो ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं तो यहां ये सूत्र ईश्वर के पक्ष में जाता है विपरीत नहीं है ऐसा कोई आक्षेप करते हैं तो हमें उत्तर देना चाहिए यहां पर कुछ दूसरा माइक वहां दीजिए एक वहां दीजिए दो है तो क्या कि सूत्र के हमने जब एक करने का किया ईश्वर को बलात क्यों कह रहे वैसे तो कोई भी कार्य बिना बल के नहीं होता है ठीक है लेकिन इनके बलात शब्द का मतलब है जबरदस्ती कि वो सिद्ध हो नहीं रहा था ईश्वर सिद्ध नहीं हो रहा था जैसे तैसे ईश्वर नहीं है फिर भी जबरदस्ती सिद्ध कर दिया इनका बलात् मतलब ये है जी जबरदस्ती किया नहीं जबरदस्ती क्यों किया ये ये अभी ईश्वर को सिद्ध नहीं कर रहे आगे सूत्र आएगा एक स ही सर्वविथ सर्वकर्ता ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है बहुत स्पष्ट सूत्र सही सही सर्वविद सबको जानने वाला और सर्वकर्ता सबका करने वाला है सही सर्वविथ सर्वकर्ता सृष्टि की दृष्टि से इसकी भूमिका यह है प्रत्यक्ष प्रमाण वाली कि प्रत्यक्ष प्रमाण की यह परिभाषा क्यों की और अभी तक अनुमान और शब्द प्रमाण की परिभाषा नहीं आई है द विषय प्रमाण का चल रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण की यह परिभाषा चूंकि एक अलग तरह से है व्यापक है उसकी महत्ता बता रहे हैं कि हमने ये परिभाषा क्यों की योगी नाम अभाह प्रत्यक्षत्वात अदोष लीन वस्तु लब्धातिशय संबंध व अदोष ईरा पूछ जी आचार्य जी जो ऐश्वर वादी संख्या की परंपरा और निरेश्वर वादी संख्या की जो परंपरा है फिर वो दर्शन के सूत्रों के आधार पर व्याख्या नहीं करते हैं क्या वो भी प्रयास तो सूत्रों के आधार पर ही करते हैं मैं आपको बता ही रहा था कि ईश्वरा सिद्धि को ये निरीश्वर ईश्वर की सिद्धि में लगाते हैं इसी सूत्र को जबकि सूत्रों को पढ़ेंगे तो जो पहले सूत्र हैं उनके आधार पर फिर इस तरह की ए, कैसे ए, तो करेंगे? वो करते तो हैं तो वो करते हैं।, हैं। आपको तो खैर सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि ईश्वर सिद्ध है ऐसा है ना जी। वो उनकी दृष्टि है वो ऐसा कर देते हैं जबरदस्ती करते हैं अब कोई जबरदस्ती कर ले तो कर ले अब शास्त्र के एक छोटे से वचन को कहीं के भी टुकड़े को उठा करके किस प्रसंग में कहा गया वो छोड़ करके और ऐसे ही कहीं भी बोलने लग जाए जी मेरा यही प्रश्न है कि जो पूर्व के सूत्र हैं उनकी संगति नहीं हैं बोलो यही है दोष उनका यही मैं कह रहा हूँ बीच का उठा लिया ईश्वर सिद्ध है तो उस परम्परा में पूर्ण सांख्य दर्शन को पढ़ते ही नहीं है पढ़ते है लेकिन उनके अपने आग्रह होते हैं और वो जोड़ तोड़ करके अपना लेते हैं अभी सीधी प्रसंग है इसको ईश्वर की असिद्धि में मान ही नहीं सकते इस सूत्र को प्रसंग ही नहीं है आपको लग रहा है अच, अचंबा लग रहा है ना कि वो ऐसा कैसे मान लेते हैं सूत्रों की पिछले सारे सूत्रों की इस तरह से संगति बिठाएंगे कैसे बिठाएंगे? कैसे पिछले, पिछले सूत्रों की संगति वो अपने ढंग से बदल देते हैं संगतिया इसकी तो जैसे बक्ति को तो समझ में आ रही है की इस सूत्र की अपने सूत्र की व्याख्या करेंगे तो अपने तरीके ऐसी संगति बिठा देंगे लेकिन पिछले सारे सूत्रों की उलट कर दीजिए ऐसा कहा कह रहे हैं कि उलट कर देंगे उनकी संगति तो वही चलती रहती है उनमें उनमें सब में भेद है। अभी तो कुछ चीजों में भेद है जैसे ईश्वर के बारे में भेद है तो जहाँ जहाँ ईश्वर से संबंधित है वहाँ भिन्न कर देते है अब ये बात तो वेद के मंत्रों पर भी है ना वो कहें की वेद के मंत्रों से ही अद्वैत को सिद्ध करते हैं वेद के मंत्रों से ही त्रैत को सिद्ध करते हैं कैसे कर देते हैं वो मंत्र तो वही है वचन तो वही है यही तो बात है तो जब व्यक्ति अपना स्वार्थ प्रयोजन की सिद्धि या कुछ होता है तो वो फिर जोड़ तोड़ करते ही है ना अब अपने ढंग से करते हैं वो लोग करते ही है कि भाई मुसलमान भी वेदों के अंदर भी है तो मदीना शब्द बोलते ही है ना शरद है शतम अब वो अदीना स्याम है वैसे तो अपना पर वो मदीना बोलते ही देखो मक्का मदीना का है मुसलमान अपने ढंग से कर देते हैं जैनी कहते हैं हमारा है इसके अंदर सब अपना अपना कर देते हैं हम इससे पहले थे जबकि मक्का मदीना शब्द मख मेदिनी शब्द है जो की यज्ञ का वाचक है मख और मेदिनी ये यज्ञ से संबंधित शब्द है हमारे हमारे यहां से शब्द गया वो उनका मक्का मदीना बना अब वो रूड़ी में वहां के स्थान विशेष और उसके लिए प्रचलित हो गया लेकिन इस अधना श्याम का मदीना शब्द ऐसा नहीं है वो कर, देखने वाले देख रहे हैं तो अब वो तो कुछ कोई कुछ भी देख सकता है उल्टा देखे तो देखे अभी इसको भी अब आप पूरा शास्त्र पढ़ेंगे देखिये दो सूत्रों और मैं बता रहा हूं आगे के और भी पता लगेगा तो ईश्वर को तो ये मानते है आप तटस्थ भाव से देखेंगे तो पता लगेगा नहीं ईश्वर को तो मान रहे हैं यही बस बात थी कि उसमें उस भी ऐसी तो तो अवधाराएं कैसे घुसारी जाती है घुसारी जाती है, है। और बताने वाला ऐसा बताए कि सुनने वाले बताने वाले पे विश्वास करते उनका दिमाग भी वैसा ही रहता है वो वैसे ही मानते चले जाते हैं धन्यवाद जैसे इसमें आए तो तो ना वो कहते हैं अपना अपना इनको भी अपना ही मानते है वो लोग ठीक है आगे देखिये तो ईश्वर की सिद्धि हो गयी आगे देखिए अभी और प्रसंग चल रहा है कि यदि योगियों के अभाय प्रत्यक्ष को हम ध्यान ना दें, पीछे जो कहा था प्रत्यक्ष के लिए योगी नाम अभाय प्रत्यक्ष अदोष यदि हम योगियों के अभाय प्रत्यक्ष को ना माने तो क्या होगा तो ईश्वर की स्थिति ही नहीं हो पाएगी यदि हम प्रत्यक्ष का लक्षण ये कह दें इंदिहार संपन्नम जानम अथवा तो यद सिद्धम वाला न करके ऐसा सम, ऐसा ऐसी परिभाषा कर दी जिसमें योगियों का अभाय प्रत्यक्ष नहीं आता है तो क्या होगा तो सृष्टि तो बनी है तो सृष्टि का रचयिता भी कोई होगा और सृष्टि का रचयिता फिर कौन हो सकते हैं ईश्वर तो सिद्ध होगा नहीं प्रत्यक्ष से क्योंकि तो प्रत्यक्ष का लक्षण ही हम कुछ और कर देंगे और उस प्रत्यक्ष के लक्षण में ईश्वर का साक्षात्कार प्रत्यक्ष आएगा नहीं और जो प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता है वो सिद्ध नहीं माना जाएगा तो ईश्वर भी सिद्ध नहीं माना जाएगा तो ऐसे में क्या होगा तो उसको तरण में वहां सूत्र बोलिए मुक्त बद्धयोह अन्यतर अभावात न तत्सिद्धि दो ही तरह के जीव हम देख सकते हैं एक मुक्त और एक बद्ध बत आत्माएं जो शरीर में हैं और मुक्त जो बंधन से छूट चुकी हैं तो मुक्त और बद्ध ये तो दो मान ही रहे हैं तो इन दोनों में से अन्यतर अभावात दोनों में से किसी का भी भावना होने से ना तो मुक्त आत्मा का सामर्थ्य है कि वो सृष्टि को बना सके और न बद्धात्मा का बद्धात्मा का तो खैर है ही नहीं वो तो सृष्टि के बाद में आता है इससे जुड़ता है तो ना तो मुक्तात्मा का और न बद्धात्मा का इन दोनों का सृष्टि रचना में अभाव होने से न तत्सिद्धि योगियों के अभाय प्रत्यक्ष से जो ईश्वर की सिद्धि होती है वो नहीं हो पाएगी ये भी प्रत्यक्ष के लक्षण के संदर्भ में बोल रहे हैं यदि ये लक्षण नहीं करेंगे भिन्न लक्षण करेंगे सीमित लक्षण करेंगे तो मुक्त और बद्ध को ही जान सकते हैं फिर प्रत्यक्ष कर सकते हैं और वो दोनों इस सृष्टि को बना नहीं सकते तो फिर तो ईश्वर की असिद्धि ही हो जाएगी और इस सृष्टि को किसने बनाया है ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए प्रत्यक्ष का ये व्यापक लक्षण ही हमें करना चाहिए आगे देखिए ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी और मुक्त और आत्मा के अन्यतर का दोनों में से क्यों नहीं होते तो उसके लिए चोरण में मूत्र बोल रहे हैं बोलिए उभय था आप ही करत्व मतलब करने की सामर्थ्य सत्कारत्व करने की सामर्थ्य से युक्त और असत का मतलब है सामर्थ्य का ना होना उभय था अपनी असत दोनों ही तरह से असत हो जाएगा दोनों मतलब मुक्तात्मा को यदि सृष्टि का रचयिता माने या बद्धात्मा को सृष्टि का रचयिता माने तो सृष्टि की रचना का तो असमर्थ हो जाएगा हो ही नहीं पाएगी रचना ही नहीं हो पाएगी सृष्टि की इसलिए इन दोनों के अतिरिक्त किसी चीज को मानना होगा जिसने सृष्टि की रचना की है और वो वस्तु है तो उसका प्रत्यक्ष भी होगा और वो प्रत्यक्ष होगा तो कैसे होगा यथ संबंध सिद्धम इंद्रियों से अतीत सीधे आत्मा का से परमात्मा का प्रत्यक्ष होगा तो उभय था तो इसके अंदर फिर और एक बात आगे आ रही है कि ये जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं जिसके प्रत्यक्ष के लिए आपने प्रत्यक्ष की विशेष परिभाषा की विशेष लक्षण किया तो संसार में तो औरों को भी ईश्वर कहा जाता है उसी को मान लेंगे उसने सृष्टि की रचना की है संसार में भी कईयों को ईश्वर बोल देते हैं ना स्वामी ईश्वर भगवान बोल देते है ना औरों को भी अन्य मनुष्यों को भी भगवान बोल देते हैं ना ठीक है उनका प्रत्यक्ष तो हम इंद्रियों से और बाहर से कर ही लेते हैं उन्हीं को भी ईश्वर कहते हैं उन्हीं को मान लेंगे कि उन्होंने सृष्टि की रचना की और सब कुछ उन्होंने किया तो उसके लिए यहां पर कहा कि जो लोक में ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है या भगवान शब्द का प्रयोग हो जाता है वो वास्तव में ईश्वर या भगवान नहीं है वो क्या है तो उसको पिछड़ सूत्र में कहा बोलिए मुक्तात्मन हा? प्रशंसा उपासा, उपासा सिद्ध सेवा बोले ये मुक्त आत्माओं की प्रशंसा मात्र है जो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, उनको भी ईश्वर कह देते हैं भगवान कहते हैं जैसे जैनियों के अंदर बहुत प्रचलित है जो उनके तीर्थंकर होते हैं उन्हीं को वो भगवान बोलते हैं महावीर भगवान या पार्श्वनाथ भगवान सृष्टि के रचयिता ईश्वर को जैनी लोग नहीं मानते हैं जो मुक्तात्माएं हुई हैं वो बद्द्ध थे पहले मनुष्य थे साधना की और उनकी परंपरा में क्योंकि वो मुक्त हो गए तीर्थंकर हो गए मुक्त हो गए उन्हीं को वो भगवान और ईश्वर नाम से कह देते हैं उनसे कभी पूछा आप भगवान ईश्वर को मानते हैं? तो हां कह देंगे अब उसका अलग अर्थ है हाँ। वैदिक धर्म में जिस ईश्वर को माना जाता है उसको वो नहीं मानते हाँ ईश्वर शब्द और भगवान शब्द का प्रयोग वो भी करते हैं तो किन के लिए मुक्तात्माओं के लिए जो पहले बद्ध आत्माएं थी वो अब मुक्त हो गई उनके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं तो कह रहे हैं कि लोक में जो ईश्वर शब्द का प्रचलन है वो तो मुक्तात्माओं की प्रशंसा मात्र है मुक्तात्मा न प्रशंसा वास्तव में वो ईश्वर नहीं होते सृष्टि के रचयिता सृष्टि के पालक संहारक जो ईश्वर है भगवान है ये वास्तव में वो नहीं होते लेकिन उनकी प्रशंसा के लिए वो श्रेष्ठता के लिए उनके लिए वो शब्द प्रयोग कर दिया जाता है तो मुक्तात्मन है प्रशंसा एक बात अथवा उपासा सिद्ध सेवा अथवा जो उपासना कर करके जिन्होंने सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिया है उनकी भी प्रशंसा के लिए उनको ईश्वरीय भगवान कह दिया जाता है हम हमारा कोई बहुत उपकार कर दे हमारे को मृत्यु से बचा ले संकट से बचा ले तो हम उसको भगवान कहने लगते हैं चिकित्सक को भगवान कहने लग जाते हैं हमारे रक्षक को भगवान मरते मरते को जो बचा ले उसकी दृष्टि में तो आप तो मेरे लिए भगवान हो मेरे तो जीने का सहारा ही आप से नहीं तो मैं तो मर जाता तो इन स्थितियों में हम प्रशंसा के कारण से श्रेष्ठता देखते हुए इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्होंने कहा कि लोक में जो ईश्वर या भगवान शब्द प्रयोग होता है उससे भ्रांति में नहीं जाना है कि उनका प्रत्यक्ष हमारे को इन्हीं से इंद्रियों से हो जाएगा यह प्रसंग दूसरे ईश्वर का है ये तो प्रशंसा के लिए गौण प्रयोग किया जा रहा है तो मुक्तात्मन प्रशंसा उपासा सिद्धस्य व ठीक है आगे देखिए अब एक प्रसंग कह रहे हैं कि ठीक है प्रकृति था प्रकृति थी अलग बात हो गई पुरुष यानि आत्मा ठीक है वो बंधन से छूटेगा अभी बंधन में है प्रकृति पुरुष का संयोग हो गया है और ये जो अभी ईश्वर की बात चलाई उसको भी आप सिद्ध कर रहे हो कि ईश्वर है और उस ईश्वर को प्रकृति का संसार का अधिष्ठाता माना जाता है ले आप तो तीनों को नित्य मानते हो प्रकृति को भी जीव को भी आत्मा को भी और ईश्वर को भी तो इसमें कौन किसका स्वामी हो आप ईश्वर ईश्वर शब्द का मतलब है जो ऐश्वर्य वाला है स्वामी है उसका और पे अधिकार होता है तो ईश्वर का प्रकृति पर अधिकार हम मानते हैं ईश्वर प्रकृति का स्वामी है बोलते हैं तो बोले जब ये प्रकृति भी अनादि थी पहले से थी तो ईश्वर का इसपे अधिकार कहां से आ गया भाई ईश्वर ने बनाया होता प्रकृति को तो आप उसको कह देते भाई हम उसका स्वामी हैं जैसे हम घर बनाते हैं तो कहते हैं हम घर के स्वामी हैं इत्यादि जो भी वस्तु बनाते हैं तो हम स्वामी है लेकिन जो चीज पहले से विद्यमान है भगवान ने इसको बनाया नहीं और कब्जा करके बोल रहा है कि मैं इसका स्वामी हूं अधिकारी हूं क्यों है क्यों है ईश्वर को अधिकार इसको इसको ये ठीक है प्रयोग ईश्वर करता है या जीवात्मा करता है प्रकृति का तो आप यू भी नहीं कह सकते कि प्रयोग का अधिकार केवल ईश्वर को है ईश्वर उसका उसको सृष्टि बनाता है इतने तक ही तो है बाकी क्या उपयोग करता है वो ना फल देने के लिए करता है जीवात्माओं के हित के लिए करता है वास्तविक उपयोग या उपभोग तो जीवात्मा ही करता है पीछे जो कहा था संघत परार्थत्वाद पुरुष ये जो संघत है ये परार्थ है इससे पुरुष का ज्ञान होता है पुरुष कौन सा आत्मा तो संघत चीजें किसके लिए है परार्थ दूसरे के लिए यानी आत्मा के लिए है वास्तव में तो ये ईश्वर को क्या लेना देना इससे अपने लिए बनी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं ये ठीक है हम परमात्मा की बनी हुई चीज का प्रयोग करते हैं परमात्मा तो स्वयं अपना उपयोग करता नहीं है उसे वो तो परिपूर्ण है उसको क्या आवश्यकता है तो बोले ईश्वर का अधिष्ठात्रित्व इस प्रकृति पर कैसे है क्यों है तो इस सूत्र बात को छियानवे में, में सूत्र में बताया बोलिए तत् सन्निधानात अधिष्ठातृत्वम मणिवत् तो तत्का मतलब उसका उस मतलब ये पुरुष विशेष पुरुष विशेष मतलब जो बद्ध आत्मा होता है उससे भिन्न जो विशेष ईश्वर है जिसकी अभी पीछे चर्चा चला रखी है उसका संधान से यानी निकटता होने के कारण से क्योंकि वो प्रकृति के निकट है प्रकृति के अंदर विद्यमान है उसकी सन्निधि है साथ में जुड़ा हुआ है सन्निधान होने मात्र से अधिष्ठातम अधिष्ठातापना है उसका स्वामी है कैसे मणिवत मणि के समान मणि का मतलब है यहां पर चुंबक जैसे चुंबक के पास में लोहा जाए तो चुंबक उस पर अधिकार कर लेता है ना तो खींच लेता है अपने अनुसार चलाता है निकट जाने मात्र से तो ऐसे ही परमात्मा इस मूल प्रकृति और कार्य जगत के अंदर विद्यमान है उसका संधान है निकटता है अत्यंत निकटता है इतने मात्र से उसका अधिष्ठात है बाकी आत्माएं तो इसमें सारे में है नहीं अकेला परमात्मा ही है वो इसमें सर्वव्यापक है इतने मात्र से उसका इस पर स्वामित्व आ जाता है तो स्वामित्व बनाने के कारण भी आता है जिन्होंने घर बनाया ये किया वो किया उससे भी स्वामित्व आता है लेकिन जो चीज पहले से बनी है उसका जो उपयोग करता है उसे भी स्वामी बोलते हैं अब अभी तो कोई जमीन खरीदता है तो क्या स्वामी है मैंने खरीदी लेकिन जब पहले जमीनें होती थी तो खरीदते थे क्या कोई पहले गांव में इधर जो जमीने होती थी कोई खरीदते थे क्या नहीं जंगल में जाकर के रुके कोई झुंड गया किसी ने इतना ले लिया उसने आगे ले लिया उसने आगे ले लिया पहले ऐसे ही तो होता था ये तो आज सारा विधान हो गया और लिखा पढ़ी हो गई जमीन की कमी है नहीं तो अब मान लो समुद्र के किनारे खेलने गए बच्चे रेत के अंदर बैठे हैं वहां पर अब वो जमीन तो किसी की नहीं है अब वो खेलते हैं तो किसी ने अपना घेरा बना लिया यू यहां मैं करूंगा मेरे घर बनेंगे दूसरे ने उधर कर लिया उसने उधर कर लिया अब वहां जो मिट्टी थी उसका किसका स्वामित्व है किसी ने खरीदी तो है नहीं पहले से थी जो पहले पहुंच गया जिसने ले ली जो जिसने उसको बनाया उसी का अधिकार हो गया रेल के डब्बे में जाके बैठते हम हमारा सीट पे अधिकार हो जाता है ना मानते हैं ना कम से कम यात्रा का तो मानते कि जिस जगह हम जाके बैठ गए अब दूसरा वहां आके बैठे बोले हटो बोले नहीं मैं पहले से बैठा हूं कैसे अधिकार है भाई हमने ना तो इस जगह को खरीदा और टिकट तो उसके पास भी वही है हमारे पास भी वही है लेकिन सन्निधि से भी अधिष्ठात आता है ये भी एक हम लोक में भी देखते हैं और परमात्मा की सन्निधि तो सब जगह है इसलिए उसका अधिष्ठात है इसमें कोई तर्क नहीं है कोई यूं कहे कि उसने बनाया नहीं फिर कैसे अधिष्ठात है जिसको बनाते हैं उसी का ही अधिष्ठाता बने ये तो कोई आवश्यक नहीं होता है ने पहले जाकर के रोक लेता है घेर लेता है कह उसका भी अधिकार होता है जो उसको चलाता है उसका भी अधिकार होता है जो उसको चला सकता है उसका अधिकार होता है तो परमात्मा की सन्निधि है परमात्मा इसको चला सकता है परमात्मा इसका उपयोग करके दूसरों को कुछ दे सकता है इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है उसने अपना कमा करके बनाया इसलिए अधिष्ठातृत्व उसने बनाया है ये तो संभव ही नहीं है यहां पर इसलिए उस ढंग से नहीं तो सन्निधि मात्र से परमात्मा का अधिष्ठातृत्व मणि के समान क्या कहा तो लेता है, मैं बैठा में तो है तो ये इसकी होगी नहीं लेकिन वो अन्याय माना जाता है वो तो अब शिकायत करेगा नहीं दस बार झगड़ा करेगा मजबूरी में चुप बैठना पड़े अलग बात है लेकिन आसपास वालों देखो मेरी जगह ले ली इसमें तो सन्नीति से भी अधिष्ठात्रित तो होता ही है अभी आप लोग यहाँ बैठे और एक ही जगह दूसरा आके बैठ जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है <laughs> तो अधिष्ठात्र तो सन्निधि से होता ही है जबकि वस्तु की जगह का कोई स्वामी नहीं है ये तो आश्रम की जमीन है या जो भी स्वामी है उनकी है <laughs> तो देखिए आगे कुछ है। तो जब ईश्वर श्री प्रकृति जी के लिए बनाई उसको चलाइए ईश्वर से अपनी आवश्यकता नहीं थी तो क्यों बनाई बनाई है चला रहा है ऐसे हम उसमें ऐसी जीवात्माओं के क्यों बने <laughs> उसका यही उत्तर नहीं जीवात्माओं के हित के लिए जीवात्माओं का हित करना उसका स्वभाव है उसका अपना प्रयोजन नहीं है ये वेदांत दर्शन में भी एक प्रसंग आता है तो उसमें कहा कि अपने प्रयोजन का अभाव होते हुए भी जीवों का उसका प्रयोजन है ये मान करके वहां है अगर आप वहां भी ये कहने लगे कि नहीं जैसे हमारा किसी का कोई ना कोई प्रयोजन होता है किसी कार्य में ऐसे ईश्वर का भी अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए कई आपके पीछे मन में होगा ये भाव जरूर तो कुछ न कुछ तो उसका होगा तभी तो आखिर बना ही क्यों हो उसने अपना खेल खेला और हम परेशान हो रहे तो भी हैं भी है जैसे बच्चे होते हैं तो वो माँ बाप देखते हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं जो टीचे स्कूल में जाते हैं बच्चे तो आपके घर में दूसरों कहते पढ़ो लिख करके पढ़ा पढ़ा करके पढ़ाने की कोशिश करते बड़ों को और आजकल के जो प्रतिमा को देखते हैं वो एक तरह से खेलौने से खेल रहे हैं वो वो खेल रहे हो खिलौने से वो वो एक अलग बात है हम खिलौने से नहीं खेल रहे हम हम खेल है परमात्मा से तो नहीं परमात्मा को खिलौना को तो रहे हो दुनिया नहीं बनाई तो बनाई है क्योंकि हम नहीं बना सकते उसके अपने पूरे तर्क वितर्क हैं पूरी सिद्धि है कि भाई आखिर हम ये मन में आपको आ रहा है कि भाई हम जबरदस्ती मान रहे हैं बलात् मान रहे ऐसा नहीं भाई अच्छा बनी है ये तो पता है हमारे को नहीं इतनी विस्तृत भूमि शरीर ये सारी चीजें बुद्धिपूर्वक बनी है तो कोई बनाने वाला तो बुद्धिमान चेतन करता है व्यवस्था है जबरदस्त व्यवस्था है ये अपने आप संभव नहीं है और आत्माएं बना नहीं सकती है हमारी सामर्थ्य नहीं हमें पता है तो अब जो कोई जिसने बनाई है बस उसी को ईश्वर कहते हैं उसकी अपनी सिद्धि के अपने प्रकार है कल्पना नहीं है मानना पड़ेगा हमारे को उसके बिना उपाय नहीं है नहीं तो प्रश्न खड़े रहेंगे ये कैसे हो गया या यूं माने जैसे जो ईश्वर को नहीं मानते कि सदा से चली है सदा चलती रहेगी वो कैसे सिद्ध होगा ना विज्ञान से सिद्ध होना होता है ना तर्क से सिद्ध होता जो चीजें नष्ट होती हैं बिगड़ती हैं टूटती हैं वो बनी भी होती है प्रकृति भी नष्ट होगी सूर्य भी नष्ट होगा तो कभी न कभी बनी भी है अब बनी है तो फिर अनादि मान नहीं सकते अनादि अनंत कैसे मान लेंगे इसको तो दूसरे पक्षों में तो बहुत प्रश्न है उनके कोई उत्तर नहीं आने वाले तो इसलिए हम कह रहे तो ये तो हमें मजबूर होना पड़ता है कि नहीं कोई बनाने वाला है और कोई उपाय ही नहीं है और शब्द प्रमाण तो खैर सीधे सीधे बोलते ही हैं, हम अपनी तर्क युक्ति से भी कर सकते हैं आगे देखिए तो छियानवे सूत्र में कहा तत्सन्निधानात अधिष्ठातृत्व परमात्मा का अधिष्ठातृत्व अधिष्ठातापन क्यों है सन्निधि मात्र से सर दी इतना पर्याप्त है मणि के समान तो क्या केवल परमात्मा का ही अधिष्ठात्रित्व है हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं है ये तो सब कुछ परमात्मा का है अध्यात्म में तो यही सुनते रहते हैं ना तभी आध्यात्मिकता मानी जाती है कि सब कुछ परमात्मा का ही अपना मान लिया तो अहंकार आ गया निर्मुक्ति कहा से होगी अपना तो कोई अधिष्ठातृत्व है नहीं लेकिन अधिष्ठातृत्व मानते तो सब है अपने शरीर का अधिष्ठातृत्व मानते हैं अपने कमरे का अपने बिस्तर का अपनी किताबों का मानते ही है ना पुस्तक का सबका जो भी छोटी छोटी चीजें हैं अपनी अपनी तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं जीवों का भी अधिष्ठातृत्व है इतनी बुरी बात नहीं है अपना अधिष्ठात मानना कैसे है तो सितानवे मूत्र देखिये बोलिए विशेष कार्यशु अपि जीवानाम विशेष जीवा जीवा कार्यों में जीवानाम अपि जीवों का भी अधिष्ठातृत्व तो होता है विशेष कार्य कौन से कार्य मतलब जो चीजें उत्पन्न होती हैं तो जो प्रकृति में बनी हुई हैं संसार में बनी हुई हैं जो ईश्वर ने बनाई हैं उन उनपे परमात्मा का अधिष्ठातृत्व तो है और जो विशेष कार्य है जैसे कि मकान बनाया भोजन बनाया इत्यादि जो चीजें हम बनाते हैं। तो उन विशेष कार्यों में जीवानाम अपनी जीवों का भी अधिष्ठातृत्व तो होता है अब अवरी स्वीकार करना वो कोई अहंकार वाली बात नहीं है व्यवहार के लिए करना ही होगा भाई इस वस्तु पे इस आत्मा का अधिकार है या इसका अधिकार है ये निर्णय करना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नहीं तो यथा व्यवहार नहीं होगा अब दूसरा कहने लगेगा कि भाई ये तो सब परमात्मा की है ये भोजन बना रहा है और वो कमा के ला रहा है अनुपाज रहा है खाना बना रहा है और वो आके खा रहा है ये तो सब भगवान के हैं आप ही कह रहे थे हम जो भी करें वो आकर के ले ले बोले आप तो आप ही तो कहते हो कि ये तो भगवान के हैं तो आपके तो है नहीं भगवान का पुत्र आप भी हो मैं भी हो तो मैं भी ले रहा हूं तो रोक क्यों रहे हो मेरे को ऐसे तो कोई भी कहने लगे <laughs> ये अयथा योग्य व्यवहार होगा ये स्वीकार्य नहीं है ये इस तरह से अध्यात्म नहीं होता है जीवों की हमारी परस्पर की अपेक्षा से परमात्मा भी चाहता है परमात्मा ने जब कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग शरीर दिए हैं तो अपने अपने शरीर पे हमारा अधिष्ठातृत्व है हमारा अपने शरीर पे अधिष्ठातृत्व है दूसरे पे नहीं है हमारा दूसरे पे भी हम अधिष्ठातित्व लेंगे या हम अन्याय करेंगे उसके साथ उसका अपना अधिष्ठात सबका अपना अपना अधिष्ठातृत्व है परमात्मा ने ही बना के दिया है ना हमारे को चोरी वगैरह कोई मानी जाती फिर चोरी भी नहीं मानी जाती बिल्कुल ठीक है ये जो सारा आधार में है चोरी डाका जो भी एक दूसरे का छल कपट कम तोलना जो भी कुछ हम करते हैं गलत सलत मनुष्य लोग वो सब गलत ही नहीं होता अगर सब कुछ परमात्मा का है और सब परमात्मा की पुत्र है संताने हैं तो ठीक है कोई भी किसी को ले लेगा ऐसा नहीं है परमात्मा ने कर्म के अनुसार योग्यता के अनुसार सबका अपना अपना दिया है और वो सीमित है और उसमें दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता और यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई वस्तु पर अपना अधिष्ठातृत्व रखता है अन्य मनुष्य की अपेक्षा से तो उसमें दोष नहीं है वो उचित है धर्म पूर्वक है हाँ वहां ये बात ध्यान रखनी होती है कि ये जो चीजें मैंने बनाई हैं जिसका मैं अपने को अधिष्ठाता समझ रहा हूं उसमें परमात्मा का बहुत सहयोग है ये साथ में रखना आवश्यक है ये नहीं रखा तो अब यह अहंकार हो जाएगा कि परमात्मा ने ये तो मैंने ही किया है मैंने किया जिस शरीर से किया जिन साधनों का उपयोग किया वो हमने कहा बनाए वो तो परमात्मा ने व्यवस्थित किए उसकी सहायता से मैंने किया है थोड़ा प्रयत्न करके अन्य मनुष्यों की अपेक्षा से तो हमारा अपना अपना अधिष्ठातृत्व है हम उसका कथन करते हैं ये मेरा घर है इससे कोई अध्यात्म में बाधा नहीं आती है ये मेरा शरीर है ये मेरी वस्तु है ये तेरी है इससे मैं मेरे का संबंध ये बाधक नहीं है अध्यात्म में हाँ इसमें मिथ्या ज्ञान अगर जुड़ा हुआ है उसके कारण वो दूसरे को अपमानित करता है दूसरे को हीन मानता है अपने को बहुत बड़ा मानने लगता है घमंड करता है और परमात्मा को छोड़ के रखता है तो ये मेरा और तेरे का संबंध अध्यात्म में पाठक बनेगा तो अधिष्ठातृत्व तो आत्मा का भी है परमात्मा ने ही बनाया है ये भी कह रहा है विशेष कार्यशु जीवा नाम अपनी यदि ये दर्शनकार ये स्वीकार करते है कि परमात्मा का ही अधिष्ठातृत्व है तो ये सित्याण्वे सूत्र बनता ही नहीं आवश्यकता ही नहीं थी बल्कि कह देते है कि जीवों का नहीं होता है जो लोग मानते हैं वो गलत है लेकिन ये तो कह रहे जीवों का भी अधिष्ठात होता है इसलिए मन में जब इस तरह के हम व्यवहार करते हैं उससे कुंठा नहीं लानी है नहीं तो एक द्वंद्व चलता रहता है कि एक तरफ हमने सुना मैं मेरे का संबंध हटाना है और ये मैं मैं मेरे का व्यवहार कर रहा हूं ये कर रहा हूँ तो आपस में दबता रहता है खींचता रहता है सादा कि क्या करूं व्यवहार तो करना पड़ रहा है और उल्टा करता भी रहता है बोलता भी रहता है कुछ और तो इसमें कोई हीन भावना ग्लानी लाने की बात नहीं है जितना उचित है वो हमारा है अपना अपना बटा हुआ है वो हमें स्वीकार भी करना चाहिए वो अधिष्ठात हमारा है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए यहां तक नहीं तो चलो फिर एक सूत्र और खींचते हैं दो सूत्र और करते हैं दो चार मिनट है एक तो और देखते हैं लीजिए लीजिए तो इठानवे मां सूत्र बोलिए सिद्ध रूप बोध वाक्यर्थोपदेश प्रसंग है सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया वो कैसे दे दिया जिन चार आत्माओं को ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया उनके अंतकरण पर किसका अधिकार था अधिष्ठातृत्व उन्हीं का था उन आत्माओं का जैसे हमारे अपने अंतःकरण इंद्रियां है उसमें हमारा ही तो अधिकार है हमारा ही तो अधिष्ठातृत्व है उसमें उनका भी था लेकिन ईश्वर ने क्या किया ईश्वर ने वहां भी अंतःकरण में ज्ञान दिया वेद का ज्ञान अंतःकरण में दिया गया वो इन सूत्रों से सिद्ध होता है जो महर्षि दयानंद ने बात लिखी है कैसे दिया ज्ञान वेद का ज्ञान आया कैसे तो ईश्वर ने उन योगियों के उन पवित्र आत्माओं के अंतकरण में वो ज्ञान दिया देखिये तो सिद्ध रूप बोधित्वात वाक्य अर्थोपदेश वाक्य के अर्थ का उपदेश वाक्य का और उसके अर्थ का उपदेश परमात्मा ने किया यानी मंत्रों का और मंत्रों के अर्थ का उपदेश किया कैसे कि सिद्ध रूप बोधित्वात सिद्ध कहते हैं नित्य नित्य रूप बोधा होने के कारण से क्योंकि वहां चेतन आत्मा ऐसा है जो बोधा है जानने वाला है नित्य चेतना आत्मा है तो नित्य रूप बोधित्व वाक्य अर्थोपदेश वाक्य और अर्थ का उसने उपदेश किया क्योंकि तो उसको पता था कि ये जान सकते हैं जड़ के लिए नहीं करेगा चेतन के लिए उसने किया और कैसे हो गया वो तो अंतह का कर... अगला सूत्र बोलिए अंतकरण से तत्व उज्ज्वलित लोहवत अधिष्ठातृत्व अंतकरण के अंतकरण का मतलब यहां पर बुद्धि है तीन अंतकरण से पीछे जो आया था वो अंतकरण का मतलब बुद्धि लिया था यहां भी बुद्धि ही लेना है अंतकरण के तत्वात् उससे उज्ज्वलित प्रकाशित होने के कारण से इन आत्माओं के अंतकरण यानी बुद्धि में परमात्मा बुद्धि परमात्मा के द्वारा प्रकाशित हुई ज्ञान की दृष्टि से तद उज्वलितत्व उज्ज्वलित यानी ज्वलित प्रकाशित होने के कारण से लोहवत अधिष्ठातृत्वम जैसे लोहे में अग्नि होती है और लोहे में अग्नि का अधिष्ठान होता है वो ताप उष्मा वगैरह अंदर होती है ऐसे ही परमात्मा अंतकरण में यानी बुद्धि में अंदर विद्यमान है और वहां उसने उन बुद्धियों को प्रकाशित कर दिया तो इस दृष्टि से उन अंतकरणों का अधिष्ठातृत्व परमात्मा का उस अंश में रहा तो परमात्मा ने उनको अधिकृत करके और उन अंत्यकरणों में उन चार आत्माओं की बुद्धियों में वेद का ज्ञान दे दिया मुक्तात्मा है, मुक्तात्म है नहीं, नहीं। श्रेष्ठ आत्मा पवित्र आत्मा है पिछली उस सृष्टि की जो जन्म हो लिया जिन्होंने उनमें चार सबसे अच्छी थी उनको दिया नहीं जो है उनमें सबसे अच्छी थी सबसे अच्छी होती तो वो मुक्ति में चली गई होती योग न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है वीतराग जन्म आदर्शनाथ जो वीतराग हो चुका है उसका तो जन्म ही नहीं देखा जाता नहीं। दे जिसका जन्म हुआ है अभी वीतराग तो नहीं हुआ है मतलब तो वो आत्मा मुक्ति के कितनी अच्छी नहीं थी तो मुक्ति जो उससे नीचे थी, थी थोड़ी तभी तो जन्म लिया नहीं तो जन्म ही नहीं होता जीवन मुक्त हो गए होते तो जन्म लेते ही नहीं मुक्ति में पहुंच जाते आप लोग भी माइक पे अपना अधिकार रखिए आपकी आवाज इसमें संग्रहित नहीं होगी उसके बिना आचार्य जी मैं ये कह रही थी जैसे सुना है हमने कि चारों आत्माओं ने जब का ज्ञान दे दिया हमें तो उसके बाद कहते हैं लुप्त हो उनका अपना जीवन था जितना जीवन चला चला उनका लुप्त तो क्यों होंगे वो तो उसके बाद उनको देखना नहीं गया ठीक है वैसी बातें चल रही होंगी तो ये जो प्रसंग है कि आत्मा चूंकि नित्य ही जानने वाला है इसलिए परमात्मा उसको मंत्र और उसके अर्थ का उपदेश देता है और अंतकरण चूंकि परमात्मा से प्रकाशित है परमात्मा अंदर विद्यमान है इसलिए परमात्मा का हमारे अंत्यकरण में भी अधिष्ठातृत्व है तो ये न केवल उन चार ऋषियों का वेद ज्ञान की दृष्टि से उनका तो है ही हमारे अंतकरण में बुद्धि में भी परमात्मा का अधिष्ठातृत्व अभी भी है क्योंकि वो अंदर विद्यमान है और जब उसको प्रेरणा देनी होती है हमारे कर्म के अनुसार कोई संस्कार उभारना होता है वो हमारे को प्रेरणा दे सकता है उसका अधिष्ठात है वो दे सकता है हम उसको ग्रहण करते हैं नहीं करते है हमारे कर्मानुसार है अच्छा दे देगा कम देगा ये सब होता रहेगा आज भी हमारे अंत्यकरण में बुद्धि में उसका तिष्ठात है इसलिए वो अंतर्यामी है अंदर रहते रहते नियमन करता है बाहर से हाथ थोड़ा पकड़ता है हमारे बाहर से हाथ नहीं पकड़ता हमारे पैर नहीं पकड़ता हमारी जवान नहीं पकड़ता वो हमारे को कहां से नियंत्रित करता है अंदर से करता है बुद्धि में हालांकि यहां भी कर सकता है वो लेकिन करता नहीं है यहां पर वो जहां करता है वो अंदर से करता है बुद्धि में अंतर्यामी है वो अंदर से नियमन करता है तो उसका अधिष्ठात्र तो आज भी है वो हमारे कर्मानुसार जब जो संस्कार उभरवाने हो वो उभर देगा वैसी मती बना देगा हमारी तो इसको यहीं समाप्त करते हैं प्रणातोनी ओ... सुसाधार विवादन ऑप्शन